नमो भगवते श्रीमद् भगवत अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या उनहत्तर उन से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लोपाध के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओमअन शाक चक्षुन्मील श्रीद्रवे नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थात ये भूतले स्वयं रूप मह्यम दलियो पूरा हुआ इंद्रिय निग्रह कैसा होता है एक सिद्ध व्यक्ति का तो इस विषय में जो भगवान बता रहे थे कछुए का उदाहरण शुरू करके कल पूरा किया उसका तस्मा से महाभ निगृहता सर्वश इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता फिर आगे भगवान बता रहे हैं या निशा सर्व तस्यां तस्या जागृति यस्यां यगृति भूतानी सा निशा पश्यतो तो मुने जो सभी भूतों की सभी जीवों की सभी लोगों की सामान्य लोगों की रात्रि है या निशा, सर्व निशा मतलब रात्रि उस रात्रि में तस्यां ती जागृति मतलब जागता है संयमी संयम मतलब संयम करने वाला संयमन करने वाला जो मुनि है यस्याम जागृति भूतानी और जिसमें सामान्य जन भूतानी जागते हैं सा निशा पश्य मुने उसको जो मुनि है वो रात की तरह देखता है या उसे मुनि की रात देखना चाहिए अर्थात उसे जो मुनि है वो रात मानता है उन्हें रात की तो जो सामान्य जन के लिए दिन है वो भक्तों के लिए रात है और जो सामान्य जन के लिए रात है वो भक्तों के लिए दिन है इसलिए भक्तों को रात को 12 बजे जागना चाहिए 10 बजे जाग जाग करके सुबह 4 बजे सोना चाहिए अभी तो ऐसे कर रहे हैं। तो रात को क्यों काम, तो काम करते क्योंकि चौबीसों घंटे चलानी है फैक्ट्री तो रात को भी कोई काम करने वाला होना चाहिए 24 घंटे क्यों चलाएं? चौबीसों घंटे चलाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो हद ज्यादा हो जाएगा अभी से ज्यादा नहीं अच्छा ज्यादा कैसे हो डिमांड है इतनी तो बहुत डिमांड है। अब रात को नहीं जागते पानी देने के लिए नहीं चाहिए कंपनी खेत में जबरदस्ती है लाइट वाले वो हमें जवंदसी जगाते हैं। हैसला तो दिन में चलेगी। हम्म? हैसला से दिन में ही चलेगी। क्या? है। सुबह पांच बजे चालू कर दो। <coughs> बाहर के लोग बोले सुबह रात को पांच बजे पानी चालू कर दिये। हम्म? बाहर के लोग बोले सुबह रात को पांच बजे पानी चालू कर दिये। हमारे लिए वो सुबह रात यहाँ पे सीधा अर्थ ये है दिन और रात यहाँ पे आ, क्या बोलते हैं फिगरेटिवली मतलब दिन और रात का अर्थ है दिन में क्या इंद्रियां सक्रिय हो जाती है सही इंद्रियां मन बुद्धि सब सक्रिय हो जाते है आदमी सक्रिय हो जाता है दिन में सक्रिय मतलब एक्टिव हो जाता है सब काम करता है और रात को क्या करता है सो जाता है निष्क्रिय हो जाता है इंद्रिया काम करना बंद कर देती है मन नहीं काम करता है मन दूसरी जगह काम करता है सपने में तो आदमी निष्क्रिय हो जाता है यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जिन कार्यों में सामान्य लोगों की इंद्रिया सक्रिय हो जाती है सामान्य लोग जिन कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं उससे काम वो कार्य में जो मुनि व्यक्ति है वो तो निष्क्रिय रहता है समझे सामान्य लोग किस कार्य में सक्रिय हो जाते हैं इंद्र सही है? मुनि है वो इंद्र की बात आती है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है निष्क्रिय रहता है उसमें लगता नहीं और जो मुनि लोग जिस कार्य में सक्रिय हो जाते हैं बहुत एक्टिव हो जाते हैं भगवान की सेवा उनका नाम लेना उनका कीर्तन करना उनकी पूजा करना उन्हें नमस्कार करना ये सब चीज़ों में वो सक्रिय हो जाते हैं कथा और ये सब और जो सामान्य जन है वो उसमें निष्क्रिय हो जाते जैसे बलराम रोज कथा चालू होते ही निष्क्रिय निशा है। आ, नहीं तो <laughs> मुनेशा सर्व नाम तो इसके महाप्रसाद गोविंद में सब सक्रिय हो जाते हैं भगवते वासुदेवाय में निष्क्रिय हो जाते हैं मतलब वही बात है नाविंद <laughs> तो ये हमारी स्थिति है जबकि यहाँ पे कहने के तब खाना आया तो जाग गए और जब सुनने की बात आई तो सो गए तो ये पुरानी पिछली वाली थीम कोई कैसे बता रहे हैं कि जो मुनि का पूरा जीवन कैसा रहता है ऐसे मुनि का की वो हमेशा सक्रिय रहते हैं भगवान की सेवा इत्यादि चीजों में जबकि तो दूसरे लोग हैं वो जो भी काम करते हैं उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं रहता है जैसे शुकदेव गोस्वामी हैं तो उनको जन्म लेते ही निकल पड़े जन्म लेते ही निकल पड़े पहले तो जन्म ही नहीं लेना था सोलह साल तक तो गर्भ में रहे नहीं। बाहर नहीं निकलना है माया पकड़ लेगी गर्भ में नहीं पकड़ी? नहीं। गर्भ में बचे हुए थे भगवान को याद कर पा रहे थे तो बाहर निकलेंगे तो माया पकड़ लेगी तो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे फिर जब भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं तुमको माया नहीं पकड़ेगी बाहर आ जाओ तब बाहर आएगा और बाहर आने पर सीधा चलती है कुछ रोया नहीं कुछ भी नहीं बाहर आने पे सीधा चलने लगे यम प्रव्रजंत अनुपेतम अपेत कृत्यम दईपायन विरह काजुह पुत्रे तन्मयतया तरविने दु तम व्यासूनु उपयामी मुनि गुरु नाम गुरु मुनिनाम तो यम प्रव्रजन जो प्रवाजकाचारी है यहाँ चल दिए हैं सब कुछ छोड़ करके यम प्रव्रजनतम ऐसे हैं है, है। हाँ, तो यम किसको जो प्रव्रजनतम जो सब कुछ छोड़ के चल दिए हैं अभी अनुपेतम मतलब उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तो बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है उपनयन संस्कार जातक संस्कार भी नहीं हुआ कुछ संस्कार नहीं हुआ जातक कर्मन कुछ भी संस्कार नहीं किया अनुपेतम संस्कारहीन अभी तो वो मतलब गर्भ से बाहर निकल के इवन जातक संस्कार भी नहीं हुआ कि चल दिया कुछ संस्कारों के लिए राह नहीं दे है प्रवजनतम सब कुछ छोड़ करके अनुपेतम अपेतकृत्यम किसी भी प्रकार का वर्णाश्रम का कोई भी कार्य किए किए बिना चल दिया और उनके जो पिता है द्वैपायन व्यासदेव द्वीपायन विरह का तरह आजुहायन आजुहा द्वाइपायन व्यासदेव कृष्ण द्वाइपायन व्यासदेव वो पुकार रहे हैं उनको आजुहा पुत्र इति, पुत्र हे पुत्र हे पुत्र इति, तन्नमयतया उनमें लीन होकर के या उनमें मग्नचित्त होकर के ये मेरा पुत्र कहाँ भाग रहे हैं सब कुछ छोड़कर के अभी तुम्हारा उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ कोई संस्कार भी नहीं हुए तुमको सब ऋण चुकाने क्यों भाग रहे हो तो वो लगा उसे उनके पीछे जा रहे हैं, है तनमय लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है केवल पेड़ जवाब दे रहे हैं मतलब से चिल्लाता है तो वापस आवाज आती है सारा वो अभिने दू सारा मतलब पेड़ अभिने दू मतलब रिफ्लेक्शन प्रतिध्वनि पेड़ से आवाज वापिस आती है तर वो भी दु तो ऐसे जो व्यास के सुनु मतलब पुत्र ऐसे जो व्यास के पुत्र है तम व्यासूनुम उपयानी उनको मैं उनके पास में जाता हूं या उनका शरणागति लेता हूँ उपयानी मुनि गुरु मुनि नाम जो मुनियों के गुरु है अब मुनि की बात हुई वो मुनियों के भी गुरु है सुखदेव गोस्वामी तो वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है जो सामान्य लोगों के कार्य है वो निष्क्रिय और जाते हुए बीच में लग्न स्त्रियों को भी उनके तो नजर में भी नहीं आए जो स्नान कर रहे थे तेरा भी सक्रिय नहीं है लेकिन वही शुक्रदेव गोस्वामी जब व्यासदेव श्लोक बताते एक या दो श्लोक भागवतम के सुना देते हैं तो तुरंत ही उनका कान आकर्षित हो जाता है और सक्रिय हो जाते है फिर वो से पूरी भागवत सुनते हैं और फिर उसको सुनाते हैं बहुत ही सक्रिय रूप से परीक्षित हुआ वहीं शुक्रदेव गोस्वामी हैं तो वहां पे भागवत सुना भी रहे हैं सुन भी रहे हैं ये सामान्य लोगों का जो कार्य है उसमें जो भक्त हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जो भक्तों के कार्य है उसमें सामान्य लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो आत्म संयमी के जागने का समय है और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है तात्पर्य बुद्धिमान मनुष्यों को दो बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनाभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते, रहते हैं। अनुभव होता है किन्तु भौतिकतावादी कार्यो में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनन्य मनस्क रहता है वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है तो ये बात आधुनिक जगत विशेष रूप से सब आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं और जागना भी नहीं चाहता उनका पूरा जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक बसा इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करने में ही लग जाता है और समाप्त हो जाता है एक पशु की तरह जबकि जो भक्त हैं, वो आत्मा अच्छा साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करते हैं और इस तरह से अपने जीवन की व्यवस्था बनाते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए सरलता हो जाए तो ये अंतर है दोनों के बीच में इसलिए आप देखेंगे कि आधुनिक जगत में वो लोग नई नई नई नई खोज करते हैं। क्यों नई खोज करते हैं? और अच्छे हाँ और इंद्रिय तृप्ति बढ़ा सके कितने प्रकार के स्मार्टफोन होंगे अभी एक मैं ले लेके आया हूँ ये एक रेडमी कंपनी एम आई कंपनी का रेडमी एक मॉडल है उसके अंदर कम से कम 50 मॉडल होंगे रेडमी के अंदर एम कंपनी है ऐसी तो 100 से ज़्यादा तो स्मार्टफोन की कंपनियाँ हैं और एक कंपनी के अंदर सब मॉडल और उसके अंदर पचास पचास साठ साठ मॉडल होते हैं। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है। और मोबाइल की कंपनिया अलग और हर साल कितने मॉडल निकलते हैं हर महीने एक निकलते हर महीने वो तो एक ही कंपनी का एक मॉडल का एक नया निकलता है हर महीने दिन में काफ़ी सारी मॉडल्स निकलते होंगे और उसको डेवलप करने के पीछे कितनी मेहनत करते हैं उसमें जो फोटो खींचते हैं एकदम हाई क्वालिटी आना चाहिए उसके लिए पहले इस प्रकार से आता था ये इतने भाई पहले वन मेगापिक्सल बहुत बड़ी चीज थी उसके हाँ। बाद थ्री मेगा पिक्सल सिक्स नाइन ट्वेल्व ट्वेंटी, ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव वाई ट्वेंटी फाइव तक पहुँच जाएगा हाँ मेगा पिक्सल मतलब ऐसे कितने डॉट्स और ऐसे कितने डॉट्स तो जितना डॉट्स ज्यादा उतना ज़्यादा शार्प इमेज होगी उसके अंदर फिर भी वापस क्वालिटी होती है कि एक डॉट में कितने कलर से वो कर सकते हैं तो उस, उस तरह से उसका इमेज की आइडेंटिटी आती है और फिर उसका लेंस किस प्रकार का है और ये तो केवल फोन हुआ ऐसे तो कैमरा कितने सारे अलग अलग प्रकार के हैं कैमरा 15000 से शुरू है 15 करोड़ तक के आते कुछ-कुछ कैमरा तो तुम खरीद नहीं है 15 करोड़ वो तो क्यों बस अच्छा सा फोटो दिख जाए इसलिए <laughs> केवल एक आँख को थोड़ा सा अच्छा वीडियो या फोटो दिखाने के लिए तो तारे नहीं दिखते ना फिर तारे एक में, उतारे के लिए स्पेशल लेबोरेटरी कैमेरा आता है वो कंज्यूमर कैमरा में नहीं दिखते तो खरीद नहीं सकते ना वो कैमरा वो कोई खरीदेगा नहीं क्यों खरीदेगा उसका कोई बहुत उपयोग नहीं आ रहा है लोगों तो को सारे देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है पता भी नहीं जिसको ही देखते हैं कोई, कोई हो इंटरेस्ट होता है तो अभी तो मोबाइल मैप आती है ऐसा करके देख लेते हैं दिखता नहीं है वो अंदर है केवल मोबाइल की पोजिशन से रात होगी पोजिशन में ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं की देख रहे हैं उसमें और ज्योतिष उसमें जो एल्गोरिजम फिक्स है वो ऐसे हाँ, वही तो, तो सूरज भी जाता है <laughs> तो कहने का तात्पर्य कि केवल कुछ वीडियो या फोटो देखने के लिए ठीक से कुछ ठीक है कितनी मेहनत करते हैं कितने सक्रिय होने चाहिए इसके लिए तो दस दस बारह बारह घंटे जाग करके रोज क्या काम करते रहते एक नहीं तो लाखों व्यक्ति काम करते एक नहीं लाखों करोड़ों व्यक्ति करोड़ों बोल सकते हैं लाखों तो कुछ बड़ी बात नहीं करोड़ों व्यक्ति इसके लिए काम करोड़ों तो। करोड़ों करोड़ों करोड़ो ये सब के लिए काम करते है केवल कुछ दिख जाए इसके लिए थोड़ा और फिर उससे देखते क्या है वो भी हमको पता है जो नहीं देखना चाहिए ऐसी ज्यादातर तो ऐसी चीजों में सक्रिय हो जाते हैं जबकि पहले ऐसा कुछ था नहीं लोग ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करते थे अच्छा उसकी जगह ये करोड़ लोग खेती में लगे तो कुछ खाने को तो उगेगा बहुत अच्छा लोग ज़्यादा अच्छे खा सकते भूख कर पाएगी भूख भी धर्म धर्म के अनुसार जो इंद्रिय तृप्ति का एक विशेष भाग है जिसको सेंसिटिलेशन कहते हैं इंद्रियों को उत्तेजित करना मुख्य रूप से वो इंद्रिय उत्तेजन को इंद्रिय तृप्ति समझते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी इंद्रिय उत्तेजन नहीं है कि बस उसको तुरंत ही कुछ मिल जाए ऐसा। जैसे आप मिर्ची खाएंगे जिह पे तो जीवा को उत्तेजन होगा टिटी टिटिलेशन? तो इसको क्या तो उसी प्रक्रिया से जिह को कुछ आप स्वीट खाएंगे तो उत्तेजन नहीं होगा जिह को मिर्ची खाएंगे तो तुरंत एक टिटिलेशन बोलते हैं। तो हर एक इंद्रिय का ऐसा रहता है टिटिलेशन। करना, करना। जैसे वो, आ, है, तो आप नाचो कि नहीं नाचो अंदर हृदय नाचने लगता है ना <laughs> और वो आपको फोर्स करेगा कि आपके हाथ और फिर अपने आप उठने लगेंगे सही उसको उत्तेजन करना इंद्रियों का जबकि तो क्लासिकल म्यूजिक होगा तो उसमें तो गुण में नहीं हो उसको नींद आएगी ना। तो ये इंद्रिय तृप्ति का ही एक भाग है जिसको रजोगुण की इंद्रिय तृप्ति कहते हैं इंटेंस रजोगुण तीव्र रजोगुण की इंद्रिय तृप्ति जिसमें इंद्रियों को उत्तेजन करते हैं तो उस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के पीछे लोग बहुत ही एक्टिव है आज आजकल उसमें बुद्धि भी नहीं लगाते उसको लोग मानते हैं कि यह सुख मतलब भौतिक सुख की भी उल्टी व्याख्या है ये सुख तो रजोगुण से उत्पन्न है और बहुत लंबा नहीं दिखता है भौतिक सुख भी चाहिए तो सत्व गुण से उत्पन्न लो तो आज वैदिक समाज में लोग भौतिक इंद्र तृप्ति करते थे और वो मुनि नहीं कहे जाएंगे लेकिन वो सत्व गुण की इंद्र सत्व गुण की तरफ ज्यादा था रजोगुण हमेशा होता है रजोगुण हमेशा होता है लेकिन सत्व गुण की तरफ वो था लोग लंबा देखते थे खाएंगे तो भी घी अच्छे से खाएंगे कृतवा घृतम पीबे बोले ऐसा नहीं बोला कृतवा कृतवा? पेप्सी क्या ऋणमृत चार वाक मुनि जो वैदिक नास्तिक हैं। ज़्यादा है वैदिक काल में नास्तिक व्यक्ति जो पुनर्जन्म नहीं मानते थे इसकी फिलोसॉफी है कि भश्मीभूत देह पुनरागमनो नरागमनो भवे जीवे सुखम जीवेत, जीवेत। तो जीवेत। तो जी सकते ऋणम बस देह भस्मीभूत हो जाएगा किसने देखा है पुनर्जन्म होने वाला यावत जीवेत सुखम जीवे जितना जीते हुआ भी जीवन है सुख से जियो ऋण लो और जी जियो इतना जियो सुख से जियो ऋण लो और घी पियो वो भी घी पीने की बात की थी उसने <laughs> पीने की नहीं उसको भी पता नहीं घी पीना उससे सेहत अच्छी होती है और वो इंद्रिय तृप्ति कराएगा तो थोड़ा और दिमाग लगाए घी पी ज्यादा टाइम से भी पीकेगा अभी तो पटाटा देखो घी पीने में कुछ इंद्रियों को इतना तो आनंद नहीं आता है उसमें टेस्ट नहीं होता लेकिन घी पीने से इंद्रिया प्रबल होती अच्छा है उससे अच्छा सुख भोग कर सकते हैं लेकिन पेप्सी पीने से एक्चुअली सत्युगुन में उसको तो इंद्रियों को भी आनंद नहीं आता है लेकिन वो क्या है वो पीते है तो दिवा को आनंदी खाने से आनंद आता ही आगा। आगा। है ठीक है चलो कल से मैं आपके घर पे बोल देता हूँ मिर्ची नहीं डाले फिर आप देखो कितना खाओ मिर्ची डालते हैं घर में तो फिर तो आने कुछ कुछ लोग तो जो ज्यादा ऐसा होना थी, जी, थी तो अलग से एक लाभ है उसका उच्चारण स्पष्ट होता है <laughs> अजीब बहुत तो कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक जगत में लोग अलग अलग अलग अलग कार्य में लगे हैं और आत्म साक्षात्कार में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है जरा भी उनको इच्छा ही नहीं है इसलिए वो लोग कतई घबराते नहीं है कोई भी पाप कार्य करने के लिए या कुछ भी करने के लिए माता पिता तक को मार देते हैं चलिए कोई बड़ी बात नहीं है क्या है? लाइफ लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी। जाए तो मिलेगा पैसा। कराते ना इस कार तक आपने इंश्योरेंस कराया और आप मरे तो आपके रिश्तेदार को आप पैसा मिलेगा ठीक है जमा जमा कर कर रहा रहा उसके हिसाब से <laughs> विदेश में तो बहुत होता है ऐसे। मार देते हैं। पैसा निकाल लेते पैसे के लिए मार देते हैं। तुछ। तुछ। <laughs> उनको भी कोई मार देंगे उनके पुत वो जैसे इसलिए फिर लोग सोचते हैं पुत्र करने की जरूरत ही नहीं है माता पिता का दे तो <laughs> पैसा नहीं है कहने का तात्पर्य है की ऐसे लोग कुछ भी कर सकते है इंद्री के लिए अपनी इम्र के लिए कुछ भी कर सकते है और उन्होंने ठान लिया है कि कोई मृत्यु के बाद तो कोई जीवन है नहीं इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं पाप नहीं है पुण्य नहीं है कुछ भी नहीं तो इस प्रकार का विचार करके वो लोग हमेशा कार्य करते रहते हैं तो सत्यव प्रतिष्ठा थे जगद आहुरणेश्वरम इसलिए उनका जो भी कार्य है हमारा कार्य उससे विपरीत ही होने वाला है ये समझ कर रखो यहाँ पर हम जो भी कर रहे हैं जिस प्रकार के भी नियम है जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं जैसे उठते हैं जैसे सोते हैं जैसे बोलते हैं जैसे पहनते हैं जैसे चलते हैं जो भी कुछ कार्य है जो यहाँ पर पूछा अर्जुन ने सब किम प्रभाषे सकी माश सकी उसके सब क्रियाकलाप है वो आधुनिक जगत से निश्चित रूप से विपरीत रहेंगे ही उसमें हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सब लोग तो ये कर रहे हैं हम क्यों ऐसा कर रहे हैं तो सब लोग ये वाला हम उनसे उल्टे ही हैं। इसलिए यदि कभी कभी हमारे कार्य उनके जैसे हो जाए तो हमको थोड़ा डाउट करना चाहिए कहीं हम गलत मार्ग पे तो नहीं आ गए उल्टे उल्टे तो समझना चाहिए सही नहीं रहे सीधे उनके साथ मिल गया कुछ काम तो थोड़ा सोचना चाहिए जा तो सही है ना उल्टा तो नहीं हो गया ना हमारा हाँ सामान्य से सभी कार्य जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो उनसे उल्टे होने वाले हैं ये उनको घाट बांध के चले इसके लिए हम ये नहीं सोचने चाहिए सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं और हम क्यों ऐसा करते हैं यदि ऐसा विचार है तो फिर सब लोगों के साथ हो जाए यहाँ पे नहीं जी पाओगे यहाँ के तो कार्य उल्टे हैं इसलिए उनसे उल्टे कंपेरिजन कम्पेरिजन उधर से हो रही है ना इसलिए वो जो कर रहे हैं उसका उल्टा ही हम कर रहे होंगे तो इसलिए यदि आधुनिक जगत के अनुसार जाना है तो उधर जाना पड़ेगा सीधी जगह पे काम नहीं होगा हमका तो उल्टा ही चलना है हम। अभी काफी चीजों में उल्टा नहीं चल रहे हैं हम तो और ज्यादा उल्टा जाना ये हमारा ही है पूरा उल्टा करना तो मुस्लिम लोग उल्टा लिखते है उनका सब कुछ उल्टा होता है तो <laughs> बायां हाथ के से <laughs> उल्टे जो भी हिंदू करते हैं उसका उल्टा मुस्लिम करेंगे <laughs> लिखावट भी उल्टी पुस्तक भी उल्टी, पीछे से खुलेगी भगवत गीता छापी है उस दिन से और ऐसे पढ़ी जाएगी ऊपर <laughs> से नहीं ही जाती है ना नीचे से ऊपर जाए है पर ऊपर से नहीं नीचे अभी ये उल्टी नहीं गई तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे हमारा सब उल्टा दिखेगा ये श्लोक से हमको ये सीखना चाहिए कि हम उल्टे ही हैं और उल्टे ही रहना चाहते हैं सीधा नहीं होना चाहते उन लोगों की दृष्टि वो सब बोलते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो और भूख से मरने वालो ऐसा हाँ पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालो पढ़ना लिखना सीखो और भूख से मरने वालो, hmm? हाँ! <laughs> <laughs> वालो, वालो. अब तो उल्टा और मतलब ये टीवी में बार बार दिखाया जाता था एडवर्टाइज़ गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की तरह, ये 1997, से छोटे मैं तो टीवी बहुत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो अभी भी आती है तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है वो मिशन ऐसा है की पूरा राष्ट्र जो है भारत वो सब पढ़ा लिखा होना चाहिए अपना नाम लिखना आना चाहिए चीजें पढ़ना आना चाहिए ऐसे लिखना आना चाहिए सब लिखा होना चाहिए एक एक भारतवासी जो सब है उसको साक्षरता लिटरसी तो 100 परसेंट करनी है पहले तो बहुत कम थी 10 परसेंट भी नहीं थी परसेंट तो ये इन लोगों का मिशन है गवर्नमेंट का अभी भी है तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट बार बार आती थी तो उसमें क्या दिखाते थे सब लोग तो खेती कर रहे किसान है अंगूठा छापे कुछ पढ़ नहीं सकते कुछ लिख नहीं सकते तो अभी उन लोगों को पढ़ना लिखना सीखने को बोलते बोलते हमको क्या जरूरत है पढ़ना लिखना सीखना। कुछ नहीं पढ़ना है कुछ नहीं लिखना है बच्चों को स्कूल पे भेजो स्कूल क्यों भेजे भाई खेती करता है क्यों तो पैसा बिगाड़े ऐसा करके उनका जवाब रहता था और लड़कियों को तो, तो स्कूल भेजना मतलब अधर्म है वो तो सोच भी नहीं सकते थे तो लोगों से लड़की लड़की स्कूल जा रही है अरे क्या कर रहे हो तुम तू अधर्मी हो गए पाप कर रहे हो लड़की को स्कूल जाने क्या क्या क्या क्या बहुत कलयुग आगे घोर कल ऐसा ऐसी बात होती थी तो ऐसे माइंड सेट से बाहर निकालने के लिए लोग ऐसी एडवरटाइजमेंट बनाते थे क्या सिखाते थे उसमें कि जो किसान है वो भूखा मरता है किसान पढ़ना लिखना सीखो और मेहनत करने वालों मेहनत कौन कर रहा है ये ये मेहनत करने वालों वालों किसानों किसानों पढ़ना लिखना सीखो, सीखो। वो भूख से मरने अब तो तो अभी हम कह रहे हैं कि पढ़ना लिखना छोड़ो वो टाई पहनने वालों पढ़ना लिखना सीख छोड़ो और तो भूख से, से मरने वालों कि भूख से वास्तव में थोड़ी ना जो उगाता है भूख से, से तो वही ना, वो मरने तेजी तीवन भी ऐसी किसान पत्नी आई बड़ी मुश्किल से पहाड़ चढ़ के खाना और पति ने पूछा क्या लाई गुड़ रोटी है भगवान ऐसा ही ऐसा दिखाते थे ऐसा स्कूल में पड़ाते हैं कि ऐसा है और व्यवस्था भी ऐसी की किसानों की हालत भी ऐसी हो जाए क्योंकि मार्केट पर डिपेंडेंट है तो जो व्यक्ति आप एक एक सामान्य बुद्धि लगाओ जो व्यक्ति सबके लिए खाना उगाता है वो भूखा मरे तो इसका अर्थ क्या है मतलब सामान्य जन तो नहीं थी। <laughs> नहीं सामान्य जन को मिल रहा है और जो सबके लिए उगा रहा है वो भूखा मर रहा है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है जूट गोरमेंट इसका अर्थ नहीं दियाका <नहीं थी। laughs> अर्थ ये है की जो खाना नहीं उगा रहा है वो लोग छीन रहे हैं इन लोगों से ऐसा तो सब ले रहे हैं कि वो उसके लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं उसको मरना पड़ रहा है उसको खुद को खाना नहीं मिल रहा है ऐसा ये लोग सब डाकू है और रिवोल्वर दिखा करके छीन रहे ये इसका अर्थ है गवर्नमेंट की बात कोई तो एक, एक, एक, थी थी एक है भाजपा कांग्रेस बहुत अंतर एको, नहीं है इकोनॉमिक्स देखिए अर्थव्यवस्था है भाजप धार्मिक एक प्रकार से एक प्रकार से। शास्त्रों को मानती है लेकिन इकोनॉमिक्स की दृष्टि से दोनों जैसे अभी हमारा यहाँ तो पूरा उल्टा विचार है उल्टा प्रचार है हम बोलते हैं भाई इंग्लिश मत सीखो कोई जरूरत नहीं क्या क्या बलराम का पहला पॉइंट था जब मैंने उधर प्रवचन कहते थे ना कॉस्मोलॉजी के शुरुआत में तो जब धर्म की बात आई फिर बताया कि चार वर्ण होते और ऐसे सबको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं होती है सबको तो बाहर आके बलराम मुझे बोलता है छोटा जाता प्रभु जी ये सब क्लास अटेंड करने की जरूरत इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है मैं क्यों इंग्लिश सीख तभी बोला सीधा <laughs> मैंने बोला यार कोई जरूरत नहीं कब पहले पहले की दो तीन बार बोले मैंने बोला आपके पिताजी से बात कर लो फिर कर <laughs> <laughs> तो हम कहते हैं कि मत सीखो भाई कुछ क्या करने की जरूरत है अंगूठा उठा जाए ना कोई बात नहीं आधार कार्ड के लिए मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी तो हम पूरा विरुद्ध दिशा में नहीं चले धीरे धीरे विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं ऐसा अभी जो लोग किसान बन गए किसानी में आ गए तो उन लोगों को हम छुड़ा दिए नहीं इंग्लिश मनमोहन की इंग्लिश छूट गई फिर इसकी इंग्लिश छुड़ा भी क्या जरूरत है इंग्लिश पढ़ क्या करोगे उल्टी चीज आती है क्योंकि सब नॉन वस्तु है इंग्लिश में बहुत उपलब्ध है इंग्लिश सीख गए तो हो सकता है कभी मन इधर उधर भटका तो आपके पास उपस्थित आप उल्टा कर सकते हो इंग्लिश सीखी नहीं है तो उल्टी किताब होती है। वही वही ना। उसी में छपती है ज्यादा है। हिंदी तो फिर भी काफी सोबर है अभी भीषा भी छब्जी है इंग्लिश की तो भाषा ही टपोरी भाषा है भाषा ही इसलिए टपोरी भाषा You, सब सब you you है, था था है, सब है। सब यू है, है, है, है और उसका जो यूजेज है पूरा टपोरी, कपोरी गिरी है तो प्रभुपाद ने कुछ करके उसके ऊपर कृपा की तो इंग्लिश भाषा में भी अच्छे अच्छी तरह से वर्णन किया है क्योंकि पूरी तरह से नहीं बैठता है संस्कृत तो का ट्रांसलेशन उतना भी अच्छा नहीं होता है प्रभुपात ने कुछ हद तक किया है वास्तविक तो संस्कृत जो जानते हो और ज्यादा अप्रिशिएट कर पाते को। अंग्रेजी में सब आता है उल्टी सीधी चीजें उसी में आती है लेकिन यदि किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आती नहीं है तो उसका दिमाग भी इधर उधर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा वो हिंदी में से कुछ उल्टा सीधा चाहिए तो वो इतना उल्टा सीधा नहीं होगा जैसे ये गे लेस्ब और ये सब वस्तुएं हैं ये सब शब्द इंग्लिश में हिंदी में कुछ नहीं मिलता है पुरुष पुरुष से विवाह करते हैं कि स्त्री से विवाह करती है भी तो भी होगी कहने का तात्पर्य ये इंग्लिश में शब्द मिलते हैं मतलब वो लोग के लिए नॉर्मल वस्तु है यदि इंग्लिश जानते ही नहीं है तो इस चीज का पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कुछ चीज होती भी है लोग ऐसा कुछ करते भी है समझे पापी भी बनना चाहते इतने बड़े पापी नहीं बनेंगे तो अंग्रेजी भाषा में लच्छ भाषा चाहिए मलच्छ भाषा पहले पहले ओके तो तो तो तो तो तो ये मतलब इंग्लिश का जो मूल है जैसे इंग्लिश का मूल ये है ना लातवीन तो नहीं क्या नैटिन लैटिन उस प्रकार की रही होगी कहने का तात्पर्य कि मिलच भाषा तो हमें समझ रही हो मिल भाषा में शब्द भी होते हैं तो भी होते हैं <laughs> तो इंग्लिश मलच्छ भाषा है उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है अब यहाँ जिसको प्रचार करने जाना है तो मलच्छ लोगों को प्रचार करना है तो मलच्छ भाषा सीखनी भी पड़ेगी क्या करे वो ऐसा नहीं है की हम सोच करे ये तो ब्राह्मण है बनने वाला इसलिए इंग्लिश इंग्लिश सीखो ब्राह्मणों ब्राह्मण और पीचर अरे भाई ये नहीं है ब्राह्मणों और पीचर संस्कृत सीखनी चाहिए लेकिन ये तो मलेच्छ लोगों को प्रचार करना है तो मलेच्छ भाषा भी आनी तो चाहिए नहीं तो बोलेंगे क्या उनको पॉइंट ये है उसमें तो मलच्छ भाषा की उसमें क्या बोलते है? ग्लोरी बा... मलेच्छ भाषा का की महानता नहीं है उसमें उसका गुणग्ञान नहीं है उसको ब्राह्मण लोग सीख रहे हो वो तो सीखना पड़ रहा है की भाई इन लोगों को प्रचार करना है तो सीखना पड़ेगा क्या करे मलठ भाषा का कुछ गुणगान नहीं है यहाँ पे कुछ समझिए यह कि यहाँ पे हम लोग भी सब जो है तो आधुनिक विचारों से पूरी तरह से तो उल्टे नहीं हुए हैं तो आधुनिक विचार भी रहते हैं और तो जो आधुनिक समाज में जिसको महान वस्तु मानी जाती है हम भी उसको महान में बैठ जाते हैं दिमाग में बैठ जाता है संस्कृत वास्तविक भाषा है ज्यादा नहीं, सं, तो नहीं, नहीं बात है ना मान नहीं मिलेगा तो वही तो बात है तो तो तो वही तो आज के श्लोक की बात है ना की भाई वो जो जिस समाज में आप मान प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हो वो समाजीय समाज है संयमी नहीं है उसका उल्टा है सर्वभूत आना वो सब मतलब पुत्रोह तो पुत्र मोह यदि है भौतिक रूप से भी तो संस्कृत सिखाऊ तो तो वही हुआ ना भौतिक है ना वो थोड़ी ना आ जा मेरे पुत्र को मैं संस्कृत सिखाऊंगा और मेरे बाजू वाले का पुत्र संस्कृत में मुझसे आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए तो पुत्र है ना वो कोई आध्यात्मिक नहीं है संस्कृत में भी असुर भी होते थे संस्कृत रावण है संस्कृति तो बोलते थे <laughs> संस्कृति तो बोलते थे महाराज ने विष्णु सह नाम में लेक्चर में एक बताया रावण जो नाम है उसका अर्थ जो सबको रुलाता है तो भगवान का भी एक नाम होता है हो सकता है भगवान भी सबको रुलाते भी जो सामान्य लोग को भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ते पर जैसे ज्योतिष इत्यादि लोगों को बहुत जरूरत पड़ता है हिंदी फिर वो एक उच्च संस्कृत भी एक एक होती है भाई आम तो हम ये बहुत श्लोक बनाने की में अंतर है संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा में अंतर है संस्कृत भाषा विशेष रूप से शास्त्रों के लिए और विजा लोगों के लिए देवा भाषा बोली जाती है उनके लिए ही रखते हैं ताकि क्या है उसमें क्या बोलते हैं गड़बड़ नहीं हो जाए उसको प्योर रखते हैं संस्कृत भाषा को इधर उधर नहीं फैला सामान्य लोग उसको उपयोग करने लगेंगे तो उसके सब शब्द अलग अलग प्रकार के उपयोग करने लगेंगे तो संस्कृत के लिए उन्होंने नहीं नहीं देखा इसलिए संस्कृत विशेष रूप से शास्त्रों की भाषा है और द्विज लोग ही उसको उपयोग करते हैं उसको सामान्य करते हैं अलग अलग देश लोकल भाषा है तो अपने ब्रज भाषा है गुजराती है हिंदी है ऐसे सब जो भाषा शास्त्र के लिए उसको व्यवहार में उपयोग उपयोग नहीं करते। करेंगे तो उसके परिष्कृत शब्द कम करके शब्द बना नहीं देते थे कुछ स्वेदा कम स्वेटर का स्वेद कम बना दिया आजकल जो भारतीय मैश इसका अर्थ है ऊन मेष मतलब ऊन है तो वैसे स्वेदकम उस अभी स्वेटर इंग्लिश में बोला उसको सीधा साक्षात संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया स्वेदकम सुप्रभातम <laughs> <प्रुण। laughs> फिर सुप्रभातम तो चलो ठीक है लेकिन वो धन्यवाद तो क्या बोलते हैं स्वागतम इंग्लिश में है थैंक यू एंड वेलकम आप थैंक यू बोलेंगे वेलकम बोलेंगे तो संस्कृत में क्या कर दिया धन्यवाद स्वागतम तो ये तो वो प्रमोट कर रहे हाँ, तो क्यों दूर <laughs> इंग्लिश को संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया इसलिए उस प्रकार से नहीं करते थे पहले कर संस्कृति नहीं आएगी संस्कृत आ जाएगी तो आना आना आना चाय चाय को नया शब्द आ गया तो तो इसलिए वो सुरवाणी थी देववाणी थी उसका अपना एक स्टेटस है जैसे आप एक मांस खाने वाले को हरिजन बोल दो तो हरिजन की जो स्थिति वो नीचे आ गई ऐसा नहीं को मांस खाने वाला हरिजन बन गया हरिजन मतलब भगवान का शुद्ध भक्त अभी हरिजन मतलब क्या मिले जाता है तो ऐसा होता है सूर्वाणी है देववाणी गांधी जी ने जो लोग चमार होते हैं जो गाय को लेके जाते चमड़े से बनाते और मांस खाते हैं तो उन लोगों को बहुत नीची नजर से देखा जाता था और हरिजन जो शब्द था वो वैष्णवों के लिए बहुत उच्च लोगों के लिए उपयोग होता था तो गांधी जी ने सोचा कि इनको हम हरिजन बोलेंगे तो लोग इनको अच्छी नजर से देखने लगेंगे तो हरिजन बता दिया उनको फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हरिजन मतलब ऐसा मान दे तो हरिजन खत्म हो गए हरिजन तो <laughs> ही बोलते नहीं वो शब्द ही नीचे आ गया ना बोल तो गलत काम करने वालों का अब हरिजन बोलेंगे हरिजन तो नालायक है क्योंकि वो नालयक होते हैं वो आदमी नालायक हरिजन नालायक नहीं है हरिजन बोला तो नालायक अभी आपका नाम बलराम है और आप कुछ गलत काम करोगे बोलेंगे बलराम तो पापी है तो ओरिजिनल बलराम है उसका नाम खराब किया ऐसा बता देना तो बलराम नहीं पापी है लेकिन बलराम जिसको नाम दिया वो व्यक्ति पापी है नीतवाणी सुरवाणी जनवाणी कर तुम मतलब उसका अर्थ ये है की वो सब लोग पागल थे जिन्होंने इसको देववाणी सुरवाणी ही रखा था इसको जनवाणी नहीं किया था और हम लोग है तो हम सबको बचाने आए हम इसको जनवाणी करें तो भुक्त हो गया फिर और क्या उसका परिणाम तो उसका एक ब्राह्मण लोग क्षत्रियता लोग। तो के लिए ब्राह्मण लोग हर एक व्यवहार के लिए उपयोग करते थे क्षत्रिय लोग भी उपयोग करते थे संस्कृत बाकी सब नॉर्मल जो भाषा है उपयोग करो वो लोग भी जब सामान्य व्यक्ति के साथ बात करेंगे तो संस्कृत करेंगे भाषा में लाभ वो है वो लोग तो संस्कृत जानते हैं उसको आना चाहिए जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे करना चाहिए तो अर्थ तो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो क्या हुआ की जिस लेवल पे है वही लेवल पे रहेगी तो आवश्यकता लेवल के अनुसार ऐसा नहीं हम अपनी आवश्यकता बढ़ाए ना तो आवश्यकता लेवल के अनुसार अभी संस्कृत शास्त्र वाणी के लिए चाहिए तो उसका लेवल शास्त्र वाला ही रहेगा अभी जिस अभी किसी की आवश्यकता है वो जो लिखता है वो प्राइग। प्राइग। प्राइग मतलब जो एक ग्रंथ है तो उसको कॉपी करके दो लिखता है तो वो भले ही ब्राह्मण बैकग्राउंड से नहीं होगा लेकिन उसको संस्कृत आएगी क्योंकि उसको वहीं चीज लिखनी है इसका नहीं कि उसको संस्कृत उसके लेवल की सिखाएंगे तो कोई भी होता होगा ना जो अच्छा लिखता होगा ऐसा नहीं है उसको संस्कृत उसके लेवल की सिखाएंगे उसको संस्कृत आएगी ये लेवल की शास्त्र शास्त्र वाली संस्कृत आएगी जबरदस्त है तो थी। थी। तो ठीक ठीक कर, ही कर करवा सकते नहीं कोई भी आ जाता है। सब। ब्राह्मण क्या उसको अर्थ नहीं पता चलता है लेकिन अर्थ अर्थ ज्ञान अलग हो उसकी शब्द ज्ञान शब्द सीखना और अर्थ सीखने में बहुत बड़ा भेद उसका <laughs> शब्द आप बार बार बार बार सुनते रहोगे सुनते रहोगे तो आपको सब, सब शब्द सब कुछ आता है लेकिन अर्थ नहीं है शब्द पूरे आएंगे अब गलती भी पकड़ लोगे कि रक्षक श्लोक हम बात करते हैं ही हमेशा मैंने सुना है है उपयोग उपयोग होता पे क्यों किया देखो समझ में आ गया क्योंकि स्कोर तो आपको नहीं समझ में लेकिन बार बार बार बार सुन रक्षक कया स्त्रिंग में उपयोग होता है रक्षकिंग हाँ। में होता है <laughs> तो <laughs> <laughs> रक्षक <काया है। laughs> तो जो, जो पढता पढता पढता रहता रहता रहता है, पढ़ता रहता है, है, है, तो उसको ये शब्द, ये शब्द ऐसे ऐसे ही उपयोग उपयोग होता होता, नहीं उसका अर्थ नहीं पता चलेगा। थोड़ा बहुत तो थो। थो। मतलब? अर्थ तो पता चलता मतलब? है संस्कृत भाषा ही है ऐसा भी महाभारत कुछ लोग का हम इधर कैसे पहुंचे ऐसे की नहीं, नहीं, नहीं, वैसे ऐसे बचेगी हम इंग्लिश नहीं सीखा ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो हम विरुद्ध दिशा में तो ये लोग ये बताता है कि ये समझ के रखो कि हमारी दिशा विरुद्ध रहने ही वाली है लोगों से। बता उससे हम आश्चर्य तो कितनी होने चाहिए कि हम सब लोगों से उल्टा क्यों चल रहे हैं कुछ वो अलग बात है लेकिन हमारी दिशा तो अलग रहने ही वाली है जैसे ही हाथ में आई तो कर लेंगे नहीं सरकार के हाथ में आई तो हम उसको कर लेंगे अरे पर, तो पर वो दिशा, दिशा, दिशा विरुद्ध है ना मतलब जो भी सरकार है ठीक है ना कोई बात नहीं उनको करना तो हम लोग तो बंद करेंगे ना भगवान भगवान करेंगे ना उसके सब अलग अलग वस्तुएं उत्पन्न करके फिर वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं, नहीं।, नहीं है की हम विरुद्ध जा ही रहे अभी दिशा विरुद्ध है लेकिन जा नहीं पा रहे नहीं जा नहीं पा रहे लेकिन दिशा तो विरुद्ध है ना ऐसा नहीं कह रहे है और जैसे ही मौका मिलेगा तो विरुद्ध दिशा में चांस हो हो मोटर बंद हमें ढूंढ़ जाएंगे उस तरफ घूमे हुए है। गाड़ी विरुद्ध दिशा में घूम हुई है, चल है। चलेगी तो ऐसे ही जाएगी।, दिए दिए से से जाएगी। इस तरह से दिशा विरुद्ध ठीक है अभी तो निकल गया शिल प्रभु आपको उधर प्रसाद